कृष्ण इसमें आगे बढ़ेंगे दूसरा सत्र सत्ररांध्य ज्ञाजन शलाक चक्षुरोन्मील ये तस्म श्री गुरव श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापित ये भूतले स्वयं रूप ददाति द वंदेह श्रीगुर श्रीयुतपकमल श्रीगुरू वैश्व श्री रूप साग्रजा सहगण रघुनाथन्व तम सजीव साइतम सवधूत पिजन सहित कृष्णचैतन्यम श्रीराधा पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वता श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनिंद्रीअदाधर श्रीवासादिगौरभक्तृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे कल हमने एक किया था आज गुरु साधु शास्त्र एक मिनट में आज अभी तो शुरू भी नहीं किया कियाधु शास्त्र विषय में मेंशन किया था अभी गुरु साधु शास्त्र विषय आ रहा है पूरा यहाँ तक पहुँचे थे हम इसके पहले वाले कृष्ण भवन का अभ्यास क्यों करें ये हमने कल समाप्त किया और आज हम शुरू करेंगे गुरु साधु शास्त्र इस विषय में ये बहुत विशाल विषय है कि सरल भी है और कठिन भी है गुरु साधु शास्त्र वाक्य तीने थे थे। तो से इस बात के बहुत हैं कि कोई भी वस्तु की सही समझ गुरु, और शास्त्र के माध्यम से होती है वो तीनों का तीनों जब एक वस्तु बताते तो वस्तु सही वस्तु की तरह उसको स्थापित कर सकते अन्यथा नहीं तो इसलिए कृष्ण भवन क्यों पालन करे वो तो हो गया वो का अभ्यास क्यों करें ये अध्याय समाप्त हुआ ये विषय समाप्त हुआ क्या बता तो सही है मतलब हाँ। कोई, कोई भी वस्तु यथारूप जान सकते हैं जब ये तीनों एक ही वस्तु बता रहे हो तो तब उसका हम चर्चा करेंगे कैसे है इस कार अभी तुम्हारे तो पहुँची भी नहीं, नहीं। तो कृष्ण भावनामृत का अभ्यास क्यों करें तो अभ्यास ये वस्तु समझने के बाद यहाँ कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करना चाहिए तो अभी बात आएगी तो कृष्ण भावनामृत क्या है और उसका अभ्यास कैसा है क्योंकि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग मिलेंगे जो बोलेंगे ये कृष्ण भक्ति है और इसमें से भी हर एक फिलोसोफी में अलग प्रकार के लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि कृष्ण भक्ति ऐसी होती है और हम अपनी भी दो चार पद्धति निकाल सकते हैं कि कृष्ण भक्ति ऐसे होती है तो कृष्ण भवन अमृत का सही बोध क्या है वो जानने के लिए कुछ आधार होना चाहिए यही विषय किसी भी धर्मशास्त्र में आप लीजिए श्रीमद भागवतम में भी जब भी धर्म क्या है इस विषय को स्थापित करना है तो सबसे पहले उसके प्रमाण चर्चा किए जाते हैं कि क्या आधार के ऊपर हम कह रहे हैं कि ये धर्म है और ये अधर्म है ये सही है और ये गलत है वो आधार की यहाँ पे चर्चा है वो है आधार है गुरु साधु और शास्त्र इसके इसको आधार नहीं रख करके जो भी कुछ कर, किया जाता है या कहा जाता है वो समझ लीजिए कि वो त्रुटिपूर्ण है वो बोग है आधार हमेशा रहते गुरु साधु और शास्त्र हम पढ़ेंगे पहले शीला नरोत्तम दास ठाकुर शिक्षा देते हैं साधु शास्त्र गुरु वाक्य इस शिक्षा का अर्थ है कि आध्यात्मिक जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझने के लिए साधु शास्त्र एवं आध्यात्मिक गुरु की शिक्षाओं पर अवश्य विचार करना चाहिए साधु वैष्णव और एक परम और एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु शास्त्र सिद्धांत के विपरीत कोई भी बात नहीं कहते इसीलिए शास्त्र का कथन प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु एवं साधु महात्माओं के वाणों के अनुरूप होना होता है इसलिए मनुष्य को ज्ञान के इन तीन महत्वपूर्ण स्रोतों के अनुसार चलना चाहिए तेने तेने तेने में आ, बता रहे हैं आदिलीला सात अड़तालीस और अन्य जगह पर बहुत जगह इसको रिपीट कर रहे हैं तीन थे वो कभी प्रभुपात तीन थे और चीते थे एक तरह से तर तर तर तर बोलते थे कभी लिखने में गड़बड़ हो गई तीन करिए और तुम करते कोरिया वो गुरुवंदना वाला भजन नहीं है दूसरा गुरु में है। क्या ना? तो सब लोग वही गाते हैं रोज सुबह में तो जिन्होंने इसको लिखित में डाला तो तीन एटे को चित्ते समझ गए बाकी तीन ऐसे अब ध्यान से सुने गे प्रभुपात को तीन एटे बोलते हैं तो बहुत सारे बात क्या है चेतन में खासकर मध्य लीला तीस ऐसे अलग अलग वाक्य हैं। इसमें शिल्प रूपा साधु शास्त्र गुरु तीनों के वाक्यों को एक करने की बात कर रहे हैं तो इसमें केंद्र है शास्त्र और गुरु और साधु दोनों ही शास्त्र के विरुद्ध कुछ नहीं कह सकते शास्त्र के विरुद्ध कुछ भी मार्गदर्शन नहीं दे सकते यदि वो देते हैं तो मार्गदर्शन स्वीकार करने योग्य नहीं ये सब प्रभुपाध स्थापित करते हैं एक बड़ा विषय है कि ये क्या है गुरु साधु शास्त्र और उसको प्रैक्टिकली किस प्रकार से शास्त्र को समझने के लिए साधु को समझने के लिए गुरु को समझने के लिए किसी वस्तु को समझने के लिए कैसे अप्लाई करते हैं इसको ये एक बड़ा विषय है और इस विषय के ऊपर पूरा सेमिनार हो सकता है इसको मीमांसा भी प्रमाण शास्त्र मीमांसा शास्त्र ऐसे भी कहते हैं तो ये अवित्रीवना का प्रश्न है कि तीनों यदि बताए तभी किसी चीज को सही मानना है कोई भी एक व्यक्ति बताए तो सही मानना है नहीं मानना है ये बड़ा विषय है सत्या का कि कैसे उसको एक करते यहाँ पे जो एक शब्द उपयोग हुआ है उसका अर्थ है हारमोनाइजेशन समन्वय हमेशा समन्वय करना रहता है किसी भी एक के वाक्य को पकड़ के यदि हम चलते हैं तो उसका समाधान कभी नहीं होता है नहीं केवल साधु के, के वाक्यों को, को, को तीनों को साथ में लेकर चलना पड़ता है प्रभुपाद और एक जगह पे इसको इसका इतरते कि रेल की पटरी की तरह तीनों साथ में चलने चाहिए सब रेल सही से चलती है रेल भी अच्छा है अच्छा तो ऐसे ये तीनों साथ में चलने चाहिए तो इसलिए प्रभुपाद जो भी बोलते हैं ये एक बहुत बड़ा थीसिस है बहुत बड़ी फिलोसॉफी है जो गुरु महाराज अच्छे से समझे इसको और उन्होंने आज की नारी कल की संस्कृति पुस्तक में इसको पहली बार पब्लिश किया है इस थ्योरी को जो कि थ्योरी नहीं है वास्तविकता है मीमांसा शास्त्र का सार है वो है कि शिला प्रभुपाद ने जो उस समय हमको दे दिया और जिस प्रकार का कल्चर और जिस प्रकार के नियम उन्होंने उस समय स्थापित किए उनके मौजूदगी में जरूरी नहीं है उसको नेक्स्ट दस हजार सालों के लिए कायम किया जाए प्रभुपाद ने बताया इसलिए हम करते हैं वो उन्होंने उस समय जिस प्रकार की परिस्थिति थी हिपी लोगों को कृष्ण भवनम देनी थी कुछ भी करके आगे बढ़ना था उसमें तो उस समय बहुत सारे ऐसे एडजस्टमेंट किए हैं जो जरूरी नहीं है कि दस हजार सालों तक उसको कायम किया जाए जरूरी नहीं है ऐसा ही नहीं है लेकिन यदि उसको कायम किया जाएगा तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होगी और हो रही है इसलिए प्रभुपाद वास्तव में क्या चाहते थे तो उसको यदि जानना है तो उनको एक आ, शास्त्रों के प्रतिनिधि की तरह हमको स्वीकार करना होगा शिल प्रभुपाद शास्त्रों के प्रतिनिधि है शिलाप्रभुपाद वही वैदिक समाज के परंपरा के साधु लोगों के प्रतिनिधि है जो वैदिक कल्चर वर्णाशम के रूप से जाना जाता है सनातन धर्म के रूप से जाना जाता है और इसी प्रकार से शिला प्रभुपात ने अपने आप को पेश भी किया है प्रेजेंट भी किया है सबके सामने मैं इस प्रकार से उनका अनुयायी हूँ और उनका प्रतिनिधि हूँ तो इसलिए यदि हम कहते हैं कि हम केवल शिला प्रभुपाद के वाक्य को स्वीकार करते हैं बाकी यदि साधु वाक्य भी उनके विरुद्ध जाए और यदि शास्त्रवाक्य भी उनके विरुद्ध जाए तो हम वो साधु वाक्य स्वीकार नहीं करेंगे वो शास्त्र वाक्य भी स्वीकार नहीं करेंगे तो ये हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि तो शिल स्वयं कहते हैं कि शास्त्र मध्य में है यदि साधु शास्त्र के विरुद्ध बोलता है तो साधु को स्वीकार मत करो गुरु शास्त्र के विरुद्ध तो बोलता है तो गुरु स्वीकार मत करो तो हम उस प्रकार से शिल की वाणी से हम शिल की वाणी काट रहे हैं क्योंकि हम शिल ये वाला भाग नहीं पालन कर रहे वाले वाणी का ये बहुत महत्वपूर्ण है इस चीज़ को समझना सबके लिए ये चीज समझना जरूरी नहीं है किंतु जो लोग क्या शास्त्र की वाणी है क्या साधु की वाणी है क्या गुरु की वाणी है इसको विश्लेषण करके निर्णय करने वाले हैं अर्थ का निर्णय करने वाले हैं क्या स्थापित होना चाहिए समाज में निर्णय करने वाले हैं वो लोग को इस विज्ञान को भली भांति समझना बहुत आवश्यक है सत्य क्या है असत्य क्या है कैसे कार्य करना सब है सबको कहिए टीचर जो, जो जो इस स्थिति में है कि किसी को गाइड करना है उन सबको जानने की आवश्यकता है गाइड करना है मतलब हाँ वो पूरा एक कारोबार संभाल के रखे ना टीचर सभी सभी टीचर्स को जोड़ पड़े अन्यथा वो किस प्रकार से सत्य और असत्य में भेद कर पाएंगे तो इस विषय में तो पूरे सेमिनार हम लोग लेते हैं हिंदी में भी कुछ है सेमिनार और इंग्लिश में है कुछ सेशन में होते हैं कि साधु शास्त्र गुरु वाक्यों को एक कैसे करना है जो एक शब्द है हारमोनाइज सिंक्रोनाइज लेकिन वो आधार होना चाहिए इस प्रकार से जब आधार होता है तो फिर हम उसको सही से समझ सकते त्रिभागान का कुछ प्रश्न है आखिरी में पूछे तो अच्छा है नहीं तो क्या है एक सेक्शन समाप्त करके फिर मैं प्रश्न के लिए ओपन करूंगा तो शायद उसी में आंसर हो जाए ऐसा हो सकता है तो ये आधार लेकिन समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि आधार है साधु शास्त्र गुरु न कि हमारा अपना अनुभव न कि हमारा अपना अनुभव न कि हमारी अपनी सोच ये निर्णय लेने के लिए सही नहीं है वो सबसे अंत में आते हैं प्रमाण की दृष्टि में वो सबसे अंत वाला प्रमाण है जब साधु शास्त्र गुरु के द्वारा भी सम्मत है सब और उसमें भी आपके पास तीन चार ऑप्शन बच रहे हैं फिर हमको जो अच्छा लगे उसमें से चयन कर सकते हैं ये वो वाले प्रमाण है तो उदाहरण देते हैं मीमांसा शास्त्र में कि जैसे वर वधु का चयन करना है मान लो कि लड़के के लिए लड़की को ढूंढना है अपने पुत्र के लिए बहू को ढूंढना है तो उसमें बहुत सारे शास्त्र के नियम है ये वाला होना चाहिए इस प्रकार से होना चाहिए इस प्रकार से होना चाहिए वो सब पालन कर लिए उसमें से मान लो कि हजार में से सो बच गए ऑप्शन और उसमें अभी सब साधु हमारी परंपरा के नियम होंगे कुछ हमारे खानदान में जो चली आ रही है इस प्रकार से तो वो नियम सब निकाले तो मान लो दस बज गए उसमें से आउट हो गया तो लि� अभी जो दस बचे उसमें से आप चैन करो फिर उसमें आपको क्या लगती है सुंदर है पैसा है इत्यादि इत्यादि जो भी है इतना दहेज मिलने वाला है जो भी वस्तु है वो आपको जो अच्छी लगती है उसमें से आप चयन कर सकते हैं हमारी है लेकिन यहाँ पे जैसे ही वो विरुद्ध में जाती है उसके ऊपर के प्रमाणों से तो उसका कोई मूल्य नहीं रहता हम तो आगे बढ़ते इसमें पहले पढ़ेंगे कृष्ण भवन के दर्शन एवं अभ्यास का वर्णन गुरु साधु एवं शास्त्रों द्वारा किया जाता है शास्त्र भगवान की वाणी है यह कथन उन्नत भक्तों के वचनों के बारे में भी उतना ही सही है उन्नत भक्तों के वचनों के बारे में ही उतना ही सही है साधु शास्त्रों का दृढ़ता से पालन कर साधु शास्त्रों का दृढ़ता से पालन करते हैं परंतु केवल वैष्णव द्वारा स्वीकृत ग्रंथों एवं टीकाओं को ही प्रमाणिक समझा जाता है कहने का तात्पर्य है कृष्ण भवन अमृत को मनमान्य ढंग से प्राप्त नहीं किया जा सकता परम सत्य हमारे तुच्छ मस्तिष्क की कल्पनाओं का विषय नहीं है कृष्ण भवन अमृत का वह परम सत्य नित्य एवं अप्र भक्ति द्वारा समझा जा सकता है यह भक्ति यह भक्ति मार्ग ब्रह्मादी नारद देवम शिवजी जैसे महाजनों द्वारा स्वीकार किया गया है बहुत से व्यक्ति कृष्ण भवन को अंगीकार करने के लिए उत्साहित होते हैं और वे भक्तों के आचरण का अनुसरण करने का प्रयास भी करते हैं परंतु उचित मार्गदर्शन एवं के के अभाव में वे कनिष्ठ भक्त के स्तर से ऊपर नहीं उठ पाते कृष्ण का उनका ज्ञान एवं आचरण होता है, ऐसी परि... परिपक... परिपक्वता की कमी व सनातन शुद्ध भक्ति के सिद्धांतों में मनोधर्म धर्म धर्मी विचारों के मिश्रण के कारण होता है ऐसा परिपक्वता की कमी व सनातन शुद्ध भक्ति के सिद्धांतों में मनोधर्म के विचारों के मिश्रण के कारण होता है कृष्ण भवन की किसी भी प्रकार से शुरुआत हो वह प्रशंसनीय है।, है किसी भी प्रकार से आ गया जरूरी नहीं गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से है किसी भी प्रकार से आ गया प्रसाद खा के आया कहीं से भी आ गया वो प्रशंसनीय है परंतु भक्ति मार्ग में पूरी सफलता प्राप्त करने के लिए साधक को एक प्रामाणिक प्रक्रिया अपनानी होगी व्यक्ति को पूर्ण समर्पित भाव से एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के से मार्गदर्शन स्वीकार करना चाहिए थोड़े बहुत अभ्यास के बल पर अपने आप को धार्मिक या आध्यात्मिक मान लेने से अधिक लाभ नहीं होगा गुरु शास्त्र इसमें कम लगता है जो लोग भक्ति आरंभ करना चाहते हैं परंतु जिन्होंने व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त नहीं किया है यह पुस्तक गलतियों व भ्रांतियों से काफी हद तक उनकी सुरक्षा करेगी क्योंकि यह पुस्तक गुरु साधुराम शास्त्र से के ठोस धरातल पर आधारित है कम से कम पाठकों को तिलक संकीर्तन इत्यादि के बारे में अटकलें नहीं लगानी पड़ेगी फिर भी एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की शरण ग्रहण करने उनसे शिक्षा दीक्षा लेने, पूर्ण समर्पित भाव से उनकी सेवा करने पर जोर दिया जाना चाहिए वो उसका विकल्प इंग्लिश में थोड़ा दिया है ठीक है यहाँ पे एक बात है कि हम अपने हिसाब से अपनी चीजों अपने मस्तिष्क से कृष्ण भवन अमृत को पालन करने का प्रयास नहीं करें ये एक महत्वपूर्ण वस्तु है इसको विंसिकल फॉलोइंग कहते हैं शुकार अपने अपने हिसाब से करना काम कारदा अपने हिसाब से मतलब अपने अनुभव के अनुसार अपनी सोच के अनुसार अपने को अच्छा लगता है उस प्रकार से इस प्रकार से करना ये कृष्ण भवन के लिए घातक होता है यदि आप वैष्णव अपराध के विषय में सोचेंगे तो ये जो फेमस श्लोक है वैष्णव अपराध का बहुत प्रचलित है हाथी माता अपराध तो चैतन्य तो चैत्यामृत में आता है तो वैष्णव अपराध के रूप में तो बहुत प्रचलित है वो लेकिन उसका तात्पर्य कभी प्रचलित नहीं हुआ उसके आजू बाजू के तात्पर्य तात्पर्य, जिसका सार निकलता है कि अपराध विशेष रूप से है, अपने हिसाब से काम करना गुरु के मार्ग निर्देशन में काम नहीं करना वो वैष्णव अपराध हाथी माता अपराध की तरह शिल प्रूफा बता रहे हैं वहां पर विशेष रूप से वैष्णव की जो बात हो रही है वो शिलूपात वहां पे तीन चार तात्पर्य देखेंगे आप तो आप बता रहे हैं कि ये गुरु का अपराध एक प्रकार से तो ऐसा जो करता है उसका भक्ति नष्ट हो जाती है तो इसलिए इसको बहुत ध्यान पूर्वक देखना चाहिए जैसे अपने हिसाब से डीटी टी वर्षी में बहुत लोग करते हैं चविग्रह के पूजन में जो पुजारी है वो अपने मनग्रंत रूप से श्रृंगार भी करते हैं भोग भी लगाते हैं या तो अपने मनग्रंत रूप से या तो दूसरे जो उनको बोल रहे हैं उनके मनग्रंथ रूप से अलग अलग प्रकार से किंतु जैसे एक इस्कॉन मंदिर में महाराज प्रवचन दे रहे थे बहुत ही अच्छी तरह से सजे हुए विग्रह थे राधा और कृष्ण के कोई भी देखेगा तो रोना आ जाएगा इस प्रकार से रोज अच्छी तरह से पुजारी सजा रहे हैं और उनके ही शिष्य और अच्छे से सजा रहे हो सब है तो महाराज प्रवचन नहीं बोलते हैं सीधा कि ये क्या बनाया रखा है ये तो फलों का हार लगाया है भगवान को तो थोड़ी फलों का हार भोग लगता है हार तो फूलों का होता है इसमें तो द्राक्ष का हार लगा है उसमें एक आधुए ऐपल लगा दिए देखने में सुंदर लगता है लेकिन ये मनगणंत रूप से किया है फिर राधा कृष्ण के अल्टर में बंदर रखते हैं क्योंकि वृंदावन में बंदर होते थे बंदर मतलब बंदर के क्या बोलते डोल्फ क्योंकि वृंदावन में बंदर होते हैं और ऐसे अलग अलग पशु प्रकार से रखते और सजाते उस प्रकार से दिखाने का प्रयास करते कि हम वृंदावन का वातावरण जल झंझट करें लेकिन वो पूरा मनग्रहण तो शास्त्रों में नहीं पाया जाता कि इस प्रकार से श्रृंगार करो फिर वो भगवान का जो ड्रेसिंग कर दे कपड़े तो उसको वो भगवान ऐसे मान लो कोई चलता है तो उड़ते हैं ना कपड़े थोड़े से ऐसे ऊपर या नीचे तो वो पोज में रखना चाहते हैं इसलिए वो कपड़े को लेकर के वो धागे को लेकर के पिन से लगा करके कहीं बांध देते हैं ताकि वो ऐसे जो उतरी है इस प्रकार से लगे या आधी साइड उड़ रही है ऐसा लगे तो बहुत सारे मंदिरों में ये सब मनगण्त है ये सब मन है तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं पिज्जा पास्ता भोग लगाना अभी पता चल तो गया हम क्यों नहीं करते मे, ये, नहीं तो यहाँ पे भी प्रपोजल आ सकता है होता क्या है यहाँ तो पुजारी अपने मनगणन तरीके से करता है या जो लोग आते हैं वो कहीं मनगणन देख करके आए हैं वो देखकर के ये करके बोलते ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा भगवान को तो भावना सही है कि बहुत अच्छा लगेगा सब भाव के अनुसार है लेकिन ये भाव का कोई भाव नहीं नो no वैल्यू <laughs> इसकी कोई वैल्यू नहीं है वैल्यू गुरु साधु शास्त्र की हमारी भावना है उसके अंतर्गत जो भी काम कर सकते हो करें उतना भाव ठीक है लेकिन बाकी उसको भाव करने जाएंगे तो जीरो भाव हो जाता है अभी एक तो हाँ, तो क्लोज मंदिर में, हैं। मंदिर में सांता ड्रेस पहना भगवान को क्रिसमस पे कहीं कहीं जगह पे तो ये सब काफी चीजें हैं अब वो तो, <laughs> तो इसलिए गुरु साधु शास्त्र महत्वपूर्ण है ये तो मैंने कल डीटी और वर्सिप की बात की ऐसे ही भगवान को क्या भोग लगना चाहिए केक और पिज्जा पास्ता का रास्ता तो ऐसी चीज़ें भोग लगा सकते हैं कोई भी लगाने वाला लगा सकता है लेकिन मंदिर में ये भोग नहीं लगना चाहिए कम से कम क्योंकि भगवान ये नहीं खाते हैं भगवान ने बताया क्या खाऊंगा मैं चलो ये जो दूसरे लोग जो एकदम नए शुरुआत वाले हैं तो उनको बोलते हैं चलो घर पे ये भी भोग लगा आपको तो खाना से ही नहीं था पैसे ही खाओगे तो उस तरह से भगवान का स्वीकार करते हैं क्योंकि बच्चा है अभी तो लेकिन वो बच्चा पच्चीस साल का हो गया और फिर भी वही कर रहा है पच्चीस साल का दीक्षा होगी और फिर भी उसको तो पिज़्ज़ा और पास्ता ही अच्छा लगता है दूसरी चीज़ें अच्छी नहीं लगती है और ना तो भगवान को उस प्रकार से भोग लगाते हैं अपने को अच्छा लगता है वहीं करते हैं तो समस्या है नूडल्स, नूडल्स। मन गढ़ नहीं ठीक है तो, तो आधार आधार क्या है शास्त्र आधार दुर है तो नूडल्स है नहीं कहने का तात्पर्य हम वो चर्चा करने नहीं बैठे क्या सही है क्या गलत है हम ये चर्चा करने बैठे हैं कि आधार क्या होगा आधार है गुरु साधु शास्त्र तो इसके अनुसार जब हम चलेंगे चलो ये तो हमने डीटी डिपार्टमेंट ले लिया तीन डिपार्टमेंट ले लिया बहुत सारी चीजें हो सकती है दो ही डिपार्टमेंट नहीं है हर एक जगह पे लागू होता है वर्णाश्रम प्रोजेक्ट को हम लेकर बैठे इधर फार्मेक्ट्स वैदिक ग्राम को स्थापित करने के विषय में उसमें भी हजार ऐसे विचार हो सकते ऐसा करेंगे तो ज्यादा अच्छा है वैसा करेंगे ज्यादा अच्छा लेकिन अच्छा क्या है वो सोचना होगा तो वो अच्छा क्या है सही क्या है सही क्या है उसके लिए गुरु साधु शास्त्र आधार है लाइट लगा देंगे, बहुत बढ़िया है, नेचुरल है हम कुछ भी से कनेक्टेड नहीं है एक बार कर दिया तो काफी सालों तक मुक्ति हो जाती है और हम इलेक्ट्रिक लाइट्स भी उपयोग कर सकते हैं दोनों साइड का फायदा मिल गया इतना तेल क्यों बिगाड़े तेल में बहुत खर्चा होता है यदि अब ग्रिड से कनेक्टेड होते तो रोशनी करने में जरा भी खर्चा नहीं जीरो के लिए तो, अच्छा तो इन सब का जो समाधान है वो गुरु साधु शास्त्र का हम अपने मनगणित रूप से यदि करने जाते हैं तो हम उसी स्तर पर रहते हैं उसका समाधान नहीं होता इसलिए तीन थे कोरिया एक थे तीनों को एक करके चलना चाहिए सही क्या है उसको समझने के लिए भक्ति में भी उसी प्रकार से है तो इसलिए इसको विधि भक्ति बोलते हैं। हम जिसको पालन करते हैं उसको विधि भक्ति बोलते हैं। साधना भक्ति का एक अंग है विधि भक्ति दूसरा है रागानुंगा उसके बाद भावभक्ति उसके बाद प्रेम भक्ति तो हम विधि भक्ति पालन करते हैं विधि भक्ति को क्या कैसे व्याख्या की गई विधि भक्ति की विधि भक्ति की व्याख्या इस प्रकार से है कि जब स्वतः हम में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ है भगवान को प्रसन्न करने की तरफ भक्ति भक्ति की क्रियाओं को पालन करने की तरफ साधना भक्ति की तरफ तब तक हमको एक नियम बना करके किसी के अंतर्गत पूरा अपने आप को लगा करके उसको पालन करना होता है नियमों के अनुसार स्वतः हमारा उसके तरफ झुकाव नहीं है उसको विधि भक्ति बोलते हैं क्योंकि विधि के अनुसार विधानों के अनुसार हम कर रहे हैं उसको विधि भक्ति बोलते हैं क्योंकि हमारा स्वयं झुकाव दूसरी तरफ है अपने आप का नुकसान करने की तरफ स्वयं हमारा झुकाव है इसलिए उसके विपरीत विधि है और वो विधि को पालन करके हम अपना उत्थान कर सकते हैं इसलिए इसको विधि भक्ति बोलते हैं उसके बाद आता है रागानुग भक्ति रागानुगा भक्ति में वो राग उत्पन्न हो गया है थोड़ा तो यहाँ पे विधि के अनुसार नहीं किंतु राग के अनुसार भक्ति शुरू होती है और इसमें भी अनुग जो ऑलरेडी रति को प्राप्त किए हैं जो प्रेम अवस्था को प्राप्त कर लिए हैं उनके मार्गदर्शन में रह करके भक्ति होती है वो शास्त्रों के मार्गदर्शन में रह के नहीं होती है उत्पन्न हो गया नहीं जिनका प्रेम उत्पन्न हो गया है उनके मार्गदर्शन में रह करके हमारा राग उत्पन्न हुआ है कि नहीं अभी हम स्वतः झुकाव नहीं है भौतिक क्रियाओं की तरफ झुकाव आध्यात्मिक क्रियाओं की तरफ राग उत्पन्न हो गया उत्पन्न हो गया राग प्रेम नहीं रुचि स्तर समझिए ना प्रेम नहीं ना रुचि स्तर निष्ठा के बाद रुचि आता है तो वहां पे अभी हम गलत काम नहीं करने वाले उल्टा काम नहीं करेंगे सामान्य रूप से और एक धीरे धीरे एक पर्टिकुलर स्वरूप के प्रति हमारा आकर्षण शुरू हुआ है वास्तव में इधर उदरता अपने कल्पित कपोल कल्पित नहीं तो तब रागानुगा भक्ति शुरू होती है उसके बाद भाव भक्ति में भगवत साक्षात्कार हो जाता है और प्रेम भक्ति में अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाते हैं तो हम अभी विधि भक्ति में फिर गुरु की आवश्यकता नहीं है गुरु तो हमेशा रहता है लेकिन गुरु जिस प्रकार से डिलिंग करते ऊपर बदल जाता है रागानुगम भक्ति में गुरु शास्त्र के माध्यम से डील का ऐसा जरूरी नहीं है हाँ रागानुगम क्योंकि राग उत्पन्न हुआ है लेकिन ऐसा भक्त है जो यदि बहुत ही जगत में रह रहा है तो अपने बाहरी क्रियाएं हैं वो शास्त्र के अनुसार रखेगा आंतरिक क्रियाएं जो है वो राग के अनुसार होगा तो अभी हम विधि भक्ति में हैं तो विधि भक्ति में जब हैं, तो अपने भावनाओं का कोई भाव नहीं होता है मतलब अपनी केवल अपनी भावनाओं का कोई भाव नहीं तो शास्त्र के अनुसार होती है गुरु साधु शास्त्र वाक्य तीनों को लेकर के ये हमको बहुत ही अच्छी तरह से समझना आवश्यक रहता है इसको यदि नहीं समझते तो सहजिया बन जाते हैं इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है यहां पर इंग्लिश में महाराज एक और अनुच्छेद बता रहे हैं जो इसमें नहीं है हिंदी वाले में फॉर इंस्टेंस कॉमन डाइवर्सन इज टू अटेम टू मिक्स कृष्णा कॉन्शियसनेस विद मंड एंड नॉलेज such as that direct from so called academic scholars scientists philanthropists management experts and so on however implicit in the however implicit in the mindset of all non dot non dot is consciousness of self certification all conditioned souls have four defects of imperfection is being illusion making mistakes and cheating therefore dvata is accept only liberated souls as authorities एंड डो नॉट टेक सीरियसली द स्पेकुलेन्स ऑफ अदर्स तो ये महत्वपूर्ण बात है कि हम पे प्रभाव रहता है अलग अलग, अलग प्रकार की गलत चीजों का यदि गुरु साधु शास्त्र के अनुसार नहीं चलते हैं तो वो प्रभाव के अनुसार हम चलते हैं क्योंकि तो प्रभाव तो रहने वाला है हमने जो भी आज तक सब कचरा डाला हुआ है अंदर तो वो सब तो रहने वाला है तो यदि हम गुरु साधु शास्त्र के अनुसार नहीं चलते तो वो कचरों के अनुसार चलते हैं जैसे एक तरह चाइल्ड एब्यूज की व्याख्या बच्चों को मारते हैं तो भी सोचते हैं कि तुम मारते बच्चे पढ़े क्या क्या उसको कैसा लगेगा कितना बुरा लगेगा तो ये जो विचार है पूरा जो हम फीलिंग्स के ऊपर सोचते हैं जैसे कहा कि किसी को कैसा लगेगा इसके ऊपर निश्चय करते हैं सही क्या है गलत क्या है ये मुख्य रहता है तो इस ये पूरे आधुनिक मार्क्सवादी फिलोसॉफी उसको उसी से लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटरनिटी ये सब आया है तो चाइल्ड एब की व्याख्या और वो जो सब है वो सब तो हम उधर से लेके आए हैं तो उसके अनुसार हम कार्य करेंगे जबकि शास्त्र कहते हैं कि बच्चों को मारना चाहिए उनको डांटना चाहिए उनको फटकारना चाहिए इवन जहाँ तक तो उसका वर्णन नहीं आता है कि बच्चों का वर्णन नहीं चल वर्णन चल रहा है कि एक कैसे कार्य करना चाहिए उसमें आता है कि किसी की हिंसा मत करो लेकिन उसको क्लैरिफाई किया लेकिन पुत्र और शिष्यों को मारो ना हिंसा ताड़ने को कि गलत नहीं हो जाए पुत्र को तो मारने को नहीं बोल रहे से नहीं। इनको तो मारो मारो कैसा लगेगा उनको अच्छा लगेगा वो चाइल्ड साइकोलॉजी पूरा एक फील्ड है अभी तो ये सब जो विचार है वो हमारे अंदर डाले गए इनका शोषण करते हैं हम इस प्रकार से फीलिंग यदि अच्छी नहीं है तो ये काफी ऐसी चीज है जो मॉडर्न साइकोलॉजी से आ रही है फ्रॉइडियन Freud, साइकोलॉजी जो मार्क्सिज्म के ऊपर आधारित है तो ये विचार हमारे रहते हैं यदि हम शास्त्र के अनुसार नहीं चलते ये विचार के अनुसार चलते हैं और ये विचारों के अनुसार चलेंगे तो सही नहीं पता चलेगा चीजें ऐसे ही फ्री सेक्स फिर इंटरमिंगलिंग ऑफ अपोजिट सेक्स मतलब स्त्री पुरुष uh, आपस में बैठते हैं बातें करते हैं क्या समस्या है एक दूसरे को मतलब कोई व्यवस्था है जिसमें स्त्री पुरुष एक दूसरे को देखे नहीं और ऐसा अलग अलग जो व्यवस्था है वो नहीं उसमें क्या ये इसकी क्या जरूरत है वरना वर्णाशन तो कर रहे हैं स्थापित लेकिन इसकी क्या जरूरत है वो पुराने जमाने की क्यों बात लेते थे तो छोड़ भी सकते हैं क्यों समझ क्यों इसके पीछे हिचने लगे हैं इनकलयुग है इसमें थोड़ी नौसब होने वाला है ऐसी वस्तु तो लेकिन गुरु साधु शास्त्र से को पता चलता है नहीं ये गलत है ऐसा होना नहीं चाहिए इसलिए हम पर्दा भी रखते हैं और पर्दा माताएं भी पर्दा करती हैं ऐसे ही मैनेजमेंट साइड से भी अलग अलग विचार रहते हैं मैनेजमेंट के भी मैनेजमेंट तो ऐसा होना चाहिए कि किसी को बुरा नहीं लगता है मैनेजर तो ऐसा मैनेजर होता है जो मैनेज करता है सब वस्तु किसी को मान लो सुधारता भी है कुछ बोलता भी है तो अल्टीमेट प्रोसीजर ये होनी चाहिए कि वो व्यक्ति को बुरा नहीं लगना चाहिए बाकी सब ठीक है ऐसे तो नहीं, तो नहीं होता है वो गलत <laughs> मैं क्या कह रहा हूँ मैं हमारी बात नहीं कर रहा हूँ पूरी बात कर रहा हूँ सिद्धांत अनुसार तो वो ऐसा होना नहीं चाहिए उसको सत्यम ब्रुया प्रियम ब्रुयात ये वस्तु है लेकिन ये परम नियम नहीं अहिंसा परम धर्म नहीं हिंसा जहाँ पे जरूरी वहां पर करनी पड़ती ऐसे ही सत्यम ब्रिया ये परम नियम नहीं है अंतर्गत रहकर के यदि ठीक चल रहा है और सत्य चल भी रहा है तब तक ठीक है सत्यम ब्रुआया महत्वपूर्ण है वो सेकेंडरी है उसके अंतर्गत सत्य बोलने के अंतर्गत वो रहता है तो ठीक है अन्यथा था सत्य तो आना चाहिए उस प्रकार से सोसाइटी में तो मैनेजमेंट <coughs> जिसको हम आज आधुनिक उसको मैनेजमेंट कहते हैं वास्तव में वो शास्त्र में ऐसा कुछ मैनेजमेंट की वस्तु नहीं है वो मैनेजमेंट शब्द और उसके साथ आने वाली जो हमारी सब समझ है वो समझ ही पूरी आधुनिक है वास्तव में जो मैनेजमेंट है वो करके पुरखे करते उसको धर्म कह धर्म है और कर्तव्य की भावना है ये दो चीज मैनेजमेंट करती है अभी जो हम मैनेजमेंट सोच रहे हैं जो शब्द से उसके साथ जो भी सब विचार आ रहे हैं साथ में वो सब हमारे पुराने विचार हैं, जो हमको आधुनिक समाज से मिले हुए हैं वास्तव में तो वो धर्म कहते हैं उसको और धर्म की रक्षा होनी चाहिए और धर्म रक्षित होकर के दूसरों को रक्षा करता है धर्मो रक्षित रक्षिता तो ये सब बहुत सारे ऐसे विचार है जो हम यदि गुरु साधु शास्त्र के आधार पर नहीं रहते हैं तो उसके आधार पर हमारा काम चलता रहता है और गड़बड़ होती है ऐसे अर्ली प्रेग्नेंसी अर्ली मैरिजी बहुत सारे ऐसे तो हम सोचेंगे कि वरना संस्थापित करें तो उसमें यह सब चीज़ें लाने की क्या जरूरत है बस मेन चीज़ है जुरुते। कि आप सेल्फ सफिशियंट हो जाओ सब अपना उगाओ बाहर से कनेक्शन मत रखो अच्छे से भक्ति करो भगवत धाम जाओ इलेक्ट्रिसिटी उपयोग करो क्या अलग अलग अलग अलग, -अलग वस्तुएँ आती है उसमें तो विचार से आगे बढ़ना तो पे कहते हैं महाराज इन वन सेंस एनी बिगिनिंग इन कृष्णा अभी महत्वपूर्ण लाइन सिंपली थिंकिंग रिलीजियस और स्पिरिचुअल ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ लिटल प्रैक्टिस विल नॉट बी वेरी हेल्पी केवल अपने आप को मतलब स्वयं कुछ प्रयास कर रहे हैं कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं कृष्णा भवान अमृत अभ्यास कर रहे हैं उससे संतुष्ट हो गए बस ये है मुझे अभी अनुभव हो रहा है कि मैं धार्मिक हूँ आध्यात्मिक मैं भक्त हूँ इतने से संतुष्ट हो गए इतने अनुभव से अपने आप को संतुष्टि प्राप्त हो गई या मैं भी भक्ति करता हूँ मैं भी भक्ति विकास महाराज का शिष्य हूँ और हमारे महाराज तो बहुत बोलते बहुत बढ़िया बोलते हैं मैं भी ऐसा नहीं बोलता क्यों कभी गलत है मैं भी एक भक्त हूँ इतने से संतुष्ट हो जाना वो हमको बहुत मदद नहीं कर सकता है लेकिन सामान्य रूप से लोग इसी स्तर पे होते हैं ज्यादातर जो भक्त बनते हैं तो थोड़ी बहुत भक्ति करके संतुष्ट हो जाते हैं कि बस मैं थोड़ा आध्यात्मिक हूं क्योंकि भारत में खासकर लोग अपने आप को दिलासा देना चाहते हैं कि भाई मैंने मनुष्य जीवन में कुछ तो किया केवल कुत्ते बिल्ली की तरह नहीं दिया मैं किसी गुरु के साथ कनेक्टेड हूँ किसी संस्था के साथ कनेक्टेड हूँ और एकाद मंत्र का कुछ जब कर रहा हूं इसलिए सब लोग कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं कोई ओशो को ढूंढ लेता है कोई आशाराम बापू को ढूंढ लेते हैं कोई ना कोई सब जगह पे अपने आप को कनेक्ट करते हैं उससे संतुष्टि फील करते है कि मैं भी अभी सेफ हूँ मनुष्य जीवन व्यर्थ नहीं हो क्योंकि अच्छी भावना है उसी प्रकार से वो इसको से भी कनेक्ट हो जाते हैं किसी को शाम मिले किसी को इस इसको मिल गया कोई ना कोई एक गुरु होना चाहिए तो सामान्य रूप से लोग ये स्तर पे रहते हैं ये स्तर वाले लोगों को मदद करने के लिए एक जो वर्णाश्रम सामाजिक व्यवस्था है बहुत मदद कर जब वर्णाश्रम सामाजिक व्यवस्था नहीं है तो ऐसे स्तर के लोग हर एक प्रकार के पाप कर्म करते हुए भी अपने आप को धार्मिक समझते हैं, उनको तो थो थोड़ा बहुत कुछ करना है धार्मिक वस्तु तो और बाकी सब तो भौतिक करना है और भौतिक की पूरी व्यवस्था आज के समाज में है घोर पाप सभी प्रकार से कृष्ण से दूर ले जाने वाले कृष्ण के जो भी शिक्षाएं हैं शास्त्र में उसके विरुद्ध सब व्यवस्था है भौतिक व्यवस्था तो इसलिए जो लोग थोड़ा बहुत ही आध्यात्मिक करना चाहते हैं बाकी सब भौतिक करना चाहते तो कर क्या रहे ज्यादातर धर्म कर रहे अभी यदि सामाजिक वर्णाश्रम की सामाजिक व्यवस्था है सनातन धर्म की उसमें ऐसा व्यक्ति आ गया हो या पैदा हो गया हो उसमें समझा तो वो व्यक्ति जरूरी नहीं है को कृष्ण भवन अमृत को पूरा अच्छी से लेने वाला होगा पांच बिन में ऐसा हो सकता है लेकिन बाकी समय में वो क्या कर रहा है धार्मिक तो क्रियाओं में ही है कुछ ना कुछ तो पूरा आधार है वो समाज का आर्थिक सामाजिक राजनीतिक वो सब धार्मिक है वो भगवान की शिक्षाओं के विरुद्ध नहीं है वो भगवान की शिक्षाओं के अनुसार है और धीरे धीरे उसका उत्थान कर रहा है और जो पांच परसेंट डायरेक्ट कर रहा है उसका लाभ भी उसको मिल रहा है अच्छे से तो ये ऐसे लोगों को बहुत लाभ होता है ऐसे समाज से तो पहले था पहले के so, के तो उस समय हमेशा सूर्य प्रवृत्ति के जीव भी बहुत सारे होते अच्छी सूर्य प्रवृत्ति के फर्स्ट क्लास और ऐसे भी होते हैं कुछ कुछ ऐसे होते हैं फर्स्ट क्लास सूर्य प्रवृत्ति कुछ होते हैं फर्स्ट क्लास असूरी प्रवृत्ति और बहुत सारे होते है बीच में तो हम जो डिजाइन करते हैं भगवान जो डिजाइन करते हैं वो बीच वाले लोगों के लिए मुख्य रूप से ध्यान होता है उसमें तो तो क्योंकि तो असुर प्रवृत्ति क्या है वो तो असुरी समाज में रह करके भी बच जाएंगे बहुत बढ़िया से भक्ति करेंगे अपने आप को अधर्म में नहीं लगाएंगे और जो असुरी प्रवृत्ति वाले हैं वो भक्तों के बीच रह करके भी भक्ति नहीं करने वाले हैं लेकिन जो बीच वाले हैं वो पूरा प्रभावित होते हैं वो जो समाज है उससे असुर तो जो उसमें है अभी समाज देख एक हो गया देश करने लगा और अपने आप को देवी देताओं की भी पूजा करने लगा पावर लेने के लिए आगे। तो आइडियल समाज में भी ऐसा हाँ होता था असुर तो हमेशा होता है सब में था ये <laughs> था। <laughs> वो तो तो होते ही हैं। और सुर भी होते हैं हैं और भी समाज इसलिए इस प्रकार से बनाया जाता जाता है है या दिया भगवान के द्वारा उसमें जो बीच वाले हैं उनको सबसे ज्यादा लाभ होता है और सुर लोगों को तो लाभ है ही ऐसा तो ऐसे बीच वाले हैं ये जो ऐसे जो थोड़ा बहुत ही करते ज्यादातर लोग ये स्तर पे होते है की अपने आपको बच गया इस प्रकार से सील करना चाहते हैं और इसलिए इसको लेकिन वो पूरा तो पालन नहीं करने वाले ऐसे तो लोगों के लिए वो जो सामाजिक व्यवस्था वाला मदद रूप होती है ये ब्रॉडर है वरना वर्णाश्रम पूरा अपन भी ये होगी अपन किन में थोड़ा बहुत जो पालन करना चाहे पूरा नहीं समागे, समागे, जो पाप कार्यों में लगे हैं हैं हैं को को त्याग त्याग दिए दिए वो है इसमें थे तो पालन करके केवल उनकी जो परम की समझ उस है उसमें विकृति है वो तो वर्णाश्रम का भाग रहते हैं अभी वो परम मानते निराकार हैं कि कोई शिव जी की पूजा करता है तो उसकी गति ऐसा नहीं कि भगवत धाम जाएगा किंतु क्योंकि वो पुण्यशाली है तो वो पशु नहीं बनेगा इस प्रकार के नहीं पाप करेगा तो वो भी पशु बनेगा तो कर्म की गति तो बहुत गहन है किंतु ऐसे समाज उनको मदद करते हैं ऐसे आज आज के समाज की तरह पूरा गर्त में नहीं गिरने के लिए धीरे धीरे धीरे धीरे उनका उत्थान होगा जैसे तमोगुण के लोग हैं तो भगवान की सीधी पूजा नहीं कर रहे हैं तो तमोगुण के पुराण हैं उनके लिए वहाँ से उनकी पद्धतियाँ हैं वो पद्धति कर करके के धीरे धीरे जन्म जन्मांतर आगे बढ़ेंगे इस प्रकार शास्त्र पालन नहीं करेंगे, तो उस शास्त्र पालन नहीं करें उनके लिए शस्त्र है शस्त्र से नहीं मानते तो जेल है शस्त्र से नहीं मानते तो जेल है जेल भी शस्त्र में ही आए शस्त्र से नहीं मानेंगे तो फिर राजा कैसे अंधे जब जब भी तो तो उसको क्या जब हम सोसाइटी की बात करते हैं वर्णाश्रम सोशल सिस्टम की तो वर्णाश्रम शब्द से चार वर्ण और चार आश्रम है किन्तु वर्णाश्रम सोसाइटी में जब भी इन्वॉल्व हैं, उनकी भी सेवाएं ली जाती है उसमें आर्थिक रूप से इन्वॉल्व है अंत्य सब प्रकार के अंत्य जो कि अलग अलग अलग अलग जांडाल है सबके अलग अलग घर होते थे ना समाज होता था उनका अलग हटके लेकिन उनका पूरा योगदान है पूरे समाज में योगदान है वरनाशील समाज में उसका योगदान है उनके विषय में नारद मुनि भी बताते है। सब हैं सब कम स्क के ग्यारहवें अंत्यो जाति नाम तो तरह से तो सब समाज का ही भाग है लेकिन क्रिमिनल है तो उनकी स्थिति गाँव में नहीं होकर के जेल में आगे भी जेल, जेल क्यों नहीं होंगे भगवान का जन्म ही जेल में हुआ आइडियली सब कुछ होता था भगवान धाम में है वहीं से इधर आया उधर नहीं है तो इधर नहीं हो सकता अलग अलग प्रकार के रस होते हैं उसमें ये भी रस होते हैं। भी हर एक चीज भगवत दम में मल मलमूत्र है वहाँ पे सब कुछ लेकिन हाँ नहीं तो भगवान कैसे मूत्र करेंगे क्योंकि लीला में आता है ना गोपियों के वहाँ चुराने जाते हैं माखन पक तो पकड़े जाते तो मूत्र कर देते उधर ऐसे बहुत सारी चीजें भगवत धाम में सब कुछ है जो यहाँ पे है लेकिन यहाँ तो उसका विकृत होता है उधर उसका ओरिजिनल होता है भगवान कि सब कुछ लगता है पिज्जा पास्ता पिज्जा पास्ता का मटेरियल है ठीक है आगे तो हम चर्चा कर रहे थे गुरु साधु शास्त्र की आधार गुरु साधु शास्त्रों ना कि अभिन्य था हमारा अपना हमारा अपना मन और हमारा अपना अनुभव आधार हो जाएगा गुरु साधु शास्त्र आधार नहीं है तो इसलिए ये एक बहुत ही फंडामेंटल समझ है अभी एक विषय शुरू हो रहा है कृष्ण भावनामृत का सही बोध इसको मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये तो मुख्य रूप से फिलोसॉफिकल है सामान्य रूप से जो हम सब जानते हैं वही चीजें कुछ पॉइंट्स बताए कि कैसे गलत धारणाएं हैं कृष्ण भगवान मेरे पे कृपा करेंगे तो ही मैं भक्ति करूंगा इत्यादि बहुत सारी अलग अलग गलत धारणाएं हैं सहज या परम्परा राय इत्यादि उसका वर्णन किया गया है जिसको पे विस्तार में नहीं लूंगा मतलब ये प्रबोधिनी के सेमिनार में लेने की आवश्यकता है इसमें से कोई कोई पॉइंट है जिसके ऊपर मैंने किया है जगह पे महाराज सहजिया के विषय में बताते हैं शास्त्र और शास्त्र के बाहर बोल पाए तो शास्त्र ही अल्टीमेट हो गया के लिए तो तो गुरु साधु और शास्त्र तीनों की क्या जरूरत है मतलब तीन साथ में क्यूँ ये शास्त्रीय अल्टीमेट हो गया गुरु और साधु की क्या जरूरत है तो प्रैक्टिकल तो एक जरूरत है गुरु की गुरु कान खींच सकता है शास्त्र कान नहीं खींच सकता वो तो बेसिक हो गया इन किसी चीज को समझने में क्या जरूरत है ये प्रश्न पालन करने में तो ऑब्वियसली एक व्यक्ति की जरूरत है जो हमारा कान खींचे क्योंकि शास्त्र से जान लेने के बावजूद भी हम पालन नहीं करते तो गुरु और साधु समझने के लिए आवश्यकता ये है कोई भी वस्तु को समझने के लिए शास्त्र प्रमाण के अलावा गुरु और साधु प्रमाण की आवश्यकता क्या है ये प्रश्न है तो आवश्यकता ये है कि शास्त्र को हम कैसे समझेंगे क्योंकि हमारी इंद्रियां मन और बुद्धि इसमें भी त्रुटि होती है इस त्रुटि के कारण हम ना तो शास्त्र को सही से समझ सकते है पूरा परफेक्ट उसमें त्रुटि हो सकती है गुरु को हम परफेक्टली नहीं समझ सकते उसमें त्रुटि हो सकती है साधु को हम परफेक्टली नहीं समझ सकते उसमें त्रुटि हो सकती है क्योंकि त्रुटि हमें है ये तीनों बोनाफाइड होंगे तो भी हम कुछ गलत समझ सकते हैं जैसे अर्जुन स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पास बैठे थे और भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं और वो सुन रहे हैं और फिर भी वो गलत समझ रहे थे रामिष्ण ने वह वाक्य तब तो एकमोदा निश्चित ये ना श्रेय हम अपने यहाँ इस प्रश्न करते हैं कि आपके दुधारी वाक्यों से मेरी बुद्धि मोहित हो रही है एक बात बोलो निश्चित करके कि करना क्या है जिससे मेरा श्रेय ये अर्जुन भगवान को बता रहे हैं तो ऊपर लिखते तात्पर्य में भगवान की कोई इच्छा नहीं थी अर्जुनों को मोहित करने की इस प्रकार से लेकिन फिर भी अर्जुन समझ नहीं पाए क्योंकि भगवान ने ऐसा भी बोला और ऐसा भी बोला वही तिजरी पीठ के तो पास रहते हैं तो जो स्वयं भगवान भी जब बता रहे हैं तब भी हम समझने में गलती कर सकते हैं इसी प्रकार से शास्त्र से समझने में हम गलती कर सकते हैं गुरु से समझने में हम गलती कर सकते हैं जब तीनों को साथ ले लिया जाता है इकट्ठा कर दिया जाता है उसमें समन्वय किया जाता है तो हमारा जो समझ है वो सर्टिफाइड हो जाती है कि शास्त्र से हमने ये समझा ये बात गुरु भी स्वीकार कर रहे हैं और साधु भी इसी को इसी प्रकार से समझ रहे हैं तीनों के द्वारा सर्टिफाइड है इसलिए जो हमारी त्रुटि वाली बात थी वो नलीफाई हो जाती है इस तरह से गुरु साधु और शास्त्र तीनों की जोड़ी चलती है मान लो शास्त्र से हमने कुछ चीज समझी लेकिन पूरी अलग अलग अलग अलग सब वैष्णव परंपरा वो वस्तु को उस प्रकार से नहीं समझती उसी शास्त्र से वो कुछ अलग समझ और हमारे गुरु भी उसको उस प्रकार से नहीं समझते कुछ अलग समझते तो हमारी वो शास्त्र की जो समझ है वो गलत है उसी प्रकार से गुरु कुछ चीज बताए लेकिन शास्त्र उससे विरुद्ध हो और पूरी जो परंपरा है वो भी उससे विरुद्ध है साधु प्रमाण विरुद्ध है शास्त्र प्रमाण विरुद्ध है तो हमें समझ नहीं कि हम हम गुरु को ठीक से समझ वो शास्त्र वचन के विरुद्ध नहीं हो सकते गुरु साधु भी शास्त्र वचन के अनुसार बोल रहे हैं गुरु कुछ अलग बोल रहे हैं तो हम गुरु को समझ नहीं पाए हैं निश्चित रूप से यहाँ पे गुरु का आशय शास्त्र के अनुसार ही है लेकिन मैं नहीं समझ पाया उसको ठीक से इसलिए उस प्रकार से करके वहां पे यदि गुरु है हमारे समक्ष तो उनसे प्रश्न होना चाहिए कि आप ये बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो इस प्रकार से हमको समझाइए कि ऐसा हैं यदि नहीं है तो ये समझना है कि शास्त्र और साधु का जो वाक्य है उस प्रकार से चलना है उस प्रकार से निर्णय होना चाहिए और गुरु ने यहाँ पे जो बताया वो कोई कारण रहा होगा हम समझ नहीं पा रहे उसको ऐसे अलग अलग अलग अलग बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं उसमें वो, वो, वो, वो, वो, वो, वो, तो साधु और शास्त्र लेकिन कहाँ है इसमें तो साधु शास्त्र साधु शास्त्र भी उल्टा बोल रहे गुरु भी उल्टा उल्टा बोल रहे तो व्यक्ति उल्टा काम कर रहा है तीनों प्रमाण होने चाहिए ना गुरु को समझने में हमने मिस्टेक लेकिन साधु और शास्त्र भी तो वही समझ रहे हैं जो हम समझ रहे अच्छा, साधु और शास्त्र भी कहाँ है इस साधु और शास्त्र प्रभुपाद ने कहा हॉस्पिटल मत खोलो साधु बोल रहे यही थी शास्त्र बोल रहे यही थी फिर भी हम कर रहे हैं तो क्या इसमें समन्वय क्या करना है? तो है तीनों चीज हाँ। तो विरुद्ध उसके, गुरु को हम नहीं समझ पा रहे हैं क्यों कैसे नहीं समझ पा रहे क्योंकि साधु और शास्त्र उसके विरुद्ध बोल रहे है ना जो वो बता रहे हैं उसके तो साधु और शास्त्र का तो प्रमाण है ना पूरा नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि गुरु कुछ भी कर रहे हो तो हम समझ नहीं सकते गुरु को बस बात खत्म होगी गुरु को हम बोल रहे पालन नहीं नहीं मेरा पॉइंट ये है मेरा पॉइंट वो अलग बात है अभी अभी एक मिनट तो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट आप लोग तय कर लीजिए एक मिनट समझिए यहाँ पे विषय क्या पालन करना क्या नहीं करना क्या नहीं चल रहा है सत्य क्या है असत्य क्या है उसको समझने का चल रहा है पालन करना बाद में आता है तो गुरु का वाक्य हमको हमारे पास प्राप्त हुआ मान लीजिए शिला प्रभुपात का और साधु और शास्त्र उसके कंप्लीट विरुद्ध है तो हमको समझना है कि यहाँ पे शिला प्रभुपात जो कह रहे हैं वो कुछ ना कुछ कंडीशन से वो कहे होंगे लेकिन वास्तव में तो सत्य ये है जो साधु शास्त्र बता रहे तो इसमें कोई गुरु ऐसे बच नहीं सकता है कि हम तो गुरु को समझ नहीं सकते इसलिए वो कुछ भी नॉनसेंस करा जाए तो वो तो सही है हम उसको समझ नहीं सकते जब साधु शास्त्र प्रमाण उड़ा दिया अकेला गुरु बच गया प्रमाण तो फिर ये बात आए कि हम तो गुरु को समझ नहीं सकते हैं वो जो भी कुछ नॉनसेंस करा जा रहा है वो सब ठीक है साधु और शास्त्र प्रमाण से हमने प्रमाणित किया ना कि गुरु जो कर रहे हैं वो सही है की साधु शास्त्र, शास्त्र प्रमाण उसके विरुद्ध है विरुद। इसका अर्थ है की प्रभुपाद ने जो वो किया वो प्रभुपात की वास्तविक इच्छा नहीं है उन्होंने कुछ एडजस्टमेंट किया है और इसको हमको प्रभुपाद की जो वास्तविक इच्छा है उसकी तरफ लेके जाना है इसी से तो यही तो नियम है तो नहीं तो फिर आप ये मान लो यदि आप ये समझ दो कि ये जो एडजस्टमेंट प्रभुपाद ने किया वही सही है और उसके अनुसार ही चलना चाहिए थी ठीक है तो इसका अर्थ कि प्रभुपाल साधु और शास्त्र के प्रतिनिधि नहीं है वो बोना फाइट गुरु नहीं है ठीक है इसका अर्थ ही होगा यदि दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करें कि नहीं प्रभुपाल ने कुछ एडजस्टमेंट करने के लिए किया लेकिन ये हमेशा नहीं होना चाहिए साधु शास्त्र के अनुसार होना चाहिए तो उसमें तीनों का वो बच जाता है कहा तो वो कुछ हमें के लिए है, बात के लिए नहीं है। बात नहीं ऐसा इस कौन ऐसा कौन प्रेजेंट कर रहा है एडजस्टमेंट? तो हम लोग समझ रहे हैं कि ये प्रभुपाद ने तो पूरा गुरु और साधु को भी साथ में बताया ना कि ये व्यक्ति ऐसा नहीं है उस प्रकार से चलना है गुरु साधु के अनुसार चलना है हमको जाना किस तरफ चाहिए जाना किस तरफ चाहिए तरफ साधु और शास्त्र लेके जा रहे हैं रहे, रहे। वो अलग बात है अभी हम वो चर्चा नहीं कर रहे अभी हम सत्य और असत्य कैसे भापे वो चर्चा कर रहे हैं एक्शन मत आइए पह, पहले चर्चा हो रही है सत्य क्या है असत्य क्या है उसको कैसे समझे तो ये जो पर्टिकुलर एक्शन है प्रभुपाद का मान लो कि स्त्री पुरुष सबको साथ में भी बिठाते थे स्त्रियों को बाहर भेजते थे पूरा प्रचार करने के लिए और थे क्योंकि होता है, होते है। तो ये जो सब थे वो क्योंकि ज़्यादा होता लोग होते वो शिल प्रभुपात ऐसी परिस्थिति में थे कि उनको करना पड़ा किन्तु तो हमको उस दिशा में आगे नहीं जाना है अभी पीछे जाना है वा, वापस अन्यथा यदि हम उसको बढ़ाएंगे वो शास्त्र अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं। वो नियम से। देखिए ये जो नियम है हारमोनाइजर वो नियम के अनुसार जब हम चलते हैं तो ये सब चीजें निकलती है उसमें यदि प्रभुपाद वो नेक्स्ट टेन थाउजेंड इस के लिए स्थापित कर दिए थे कि इसी प्रकार से होना है तो प्रभुपाद शास्त्र के प्रतिनिधि नहीं है तो शास्त्र से विरुद्ध बोल रहे हैं और धर्मम तो साक्षात भगवत पर्यतम किसने प्रभुपा ने बताया अपने हिसाब से कोई धर्म बना नहीं सकता तो ये नया धर्म किसने बना दिया कि अल्टर में स्त्रियों को जाकर के वो सेवा कर सकते इवन पीरियड्स के समय में भी जाकर के सेवा कर सकते ये नया धर्म प्रभुपाद ने स्थापित किया ये हम बोलेंगे इसका अर्थ है कि हम ये कह रहे हैं कि प्रभुपाद बोनाफाइड गुरु नहीं है इसके ऊपर हम इतना ढिंडोरा दंदोर, पीटते हैं कि साधु शास्त्र के अनुसार हमको सब चलना चाहिए प्रभुपात क्यों बना फायदा क्योंकि अनुसार सब दिया है और प्रभुपात खुद इसका झिंडोरा पूरी थ्योरी नहीं कह सकते नारिकल की, की संस्कृति पुस्तक में महाराज ने इसको स्थापित किया है बहुत महत्वपूर्ण है ये सिद्धांत और हरेक केस में ये सब हारमोनाइजेशन समन्वय के नियम कैसे लगेंगे उसको तो बड़े फोरम में चर्चा नहीं किया तो तो जा क्योंकि ज्यादातर लोग इसको समझ नहीं पाएंगे लोग सोचेंगे ये तो प्रभुपात के विरुद्ध जा रहे हैं क्योंकि हम लोग प्रभुपात को अलग प्रकार से समझे हम समझे कि प्रभुपात का जो वाक्य है हरेक वाक्य का एक ही जैसा बोझ है बोझ मतलब क्या बोलते हैं वेट महत्व महत्व हरेक वाक्य जो है प्रभुपात का उसका दूसरे वाक्य के समान महत्व है तो इसलिए बहुत बड़ी समस्या आ जाती है क्योंकि प्रभुपात के बहुत सारे वाक्य एक दूसरे से विरोध में आते हैं क्योंकि अलग अलग समय का हमेशा अलग अलग चीज बोले हैं, तो विरोधी वाक्य आ जाते फिर एक गुट बन जाता है एक प्रकार के वाक्य का जो उनका समर्थन करता है दूसरा गुट दूसरे प्रकार के वाक्य सब लेकर के समर्थन करते हैं फिर एक दूसरे के साथ लड़ते हैं छोड़ते हैं सब कोर्ट्स के किंतु उसका समन्वय नहीं हो पाता क्यूँकी एक ही आधार लेके चले केवल शिल प्रत के वाक्य और सभी वाक्यों का एक ही जैसा भार है कोई भी वाक्य दूसरे से ज्यादा भारी है इसलिए उसका कभी समाधान नहीं आता ये एक वाक्य फेंक गया दूसरा उसके विरुद्ध का वाक्य हो गया तो अभी किसी के दस वाक्य किसी के पांच आए तो दस वाला जीत गया इसलिए नहीं होता है अल्टीमेटली जिसको जो करना है वो करता है तो इसलिए उसके समन्वय की पूरी पद्धति है जो पद्धत है शास्त्र को मध्य में रख करके उसके अनुसार जाना पड़ेगा ये करना के बारे में बोला आ, वो तो देखिए इसमें इस इसके लिए भी है स्टेटमेंट इसके लिए भी वो मैं आपको दे सकता हूँ किंतु मैं यहाँ पे एक सिद्धांत स्थापित करने का प्रयास कर रहा हूँ वो स्टेटमेंट है वो भी आपको मिल सकते हैं नो डाउट बहुत सारे हैं कितु यहाँ पे इवन नहीं भी होगा ऐसा स्टेटमेंट ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी जिसमें प्रोफर के ऐसे स्टेटमेंट नहीं होंगे जैसे हारमोनियम के बारे में अलग अलग वस्तुओं के बारे में तो भी ये सिद्धांत जब हम लगाते हैं तब हमको मार्गदर्शन प्राप्त होता है ऐसा नहीं प्रभुपाल हर एक चीज को पूरा प्लान बताकर प्रभुपात ने ब्रोडर प्लान बताया कि मैं वर्णाशम पुनः स्थापित करना चाहता हूँ वो जो पुरानी स्थिति थी वो पुनः वापस लेके आनी तो अभी वो वर्णाशम के विषय में प्रभुपा थोड़ा बताए लेकिन वो ग्रंथ भी बताए वर्णाश्रम ये सब भारतीय जो सभ्यता है और जो वैदिक ग्रंथ है उसमें सबको प्राप्त होता है तो वहां से हम समझ पाते हैं कि प्रभुपाद जिस वर्णाश्रम के बारे में बात कर रहे हैं वो कहाँ पे हैं और उनकी क्योंकि ये आ, आने वाली इच्छा है कि इस प्रकार से करना है आगे फॉर एग्जाम्पल तो इससे इसलिए जरूरी नहीं है कि हर एक पहलू के विषय में प्रभुपाद एक एक बात बोले होने चाहिए तभी हम उसको स्वीकार कर सकते हैं अन्यथा कभी भी इसमें मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तो प्रभुपाद एक एक वस्तु के लिए विरोधी वाक्य भी बोले उसमें से एक सही होता है एक गलत होता है सही कौन सा है गलत कौन सा है कैसे निश्चय करें जो वाक्य शास्त्र के द्वारा आधारित है साधुओं के द्वारा आधारित है वो सही है और दूसरा वाक्य है वो टाइम प्लेस सरकमस्टेंट एडजस्टमेंट है उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए ईश्वर ईश्वराणाम वचस्त्यम तथा आचरित क्वचित तेम यचो युक्तम बुद्धि में इसको प्रभुपात भी कोट करते हैं भगवदगीता में एक तात्पर्य में कि जो महान लोग होते हैं जो ईश्वर लोग होते हैं भगवान भी ईश्वर में आ जाते हैं उन लोगों के जो वाक्य वो सत्य है और उनके जो उसमें से आचरण है जो सब आचरण उसमें से कुछ ही सत्य है कुछ सत्य नहीं है तो कौन से सत्य कौन सा सत्य कैसे पता चलेगा पेशा यो युक्त जो उनके वचनों के साथ युक्त है वैसे वाक्य ही सत्य है उसको पालन करना चाहिए बुद्धिमान व्यक्ति को यहाँ पे सत्य असत्य का अर्थ है पालन करने योग्य नहीं पालन करने योग्य वहाँ पे कॉमेंट्री में आचार्य गण भी लिखते हैं कि इसका अर्थ ये होता है कि जो इनके वचनों की जो बात हुई है ईश्वर नाम जो वचन है ईश्वर के में वो नियम सत्य है और जो लोग महान लोग जो कार्य करते हैं तो वो करने वाले कार्यों में से जो कार्य इसके अनुसार होते हैं उसको बुद्धिमान व्यक्ति आचरण करता है और बाकी को नहीं करता है ये समझ करके कि कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति रही होगी जिसमें लोग को ऐसे कार्य करना पड़ा जो श्रुति स्मृति तो तो तो के विरुद्ध आ रहा लागू है ने कभी बोला है हर एक बात को बोलने की जरूरत नहीं है तो पप्पा के शिष्य को भी, भी बातेंगे ना प्रॉपर तो तो तो लागू क्या होगा तो कैसे लागू होगा प्रॉपर एक चैप्टर लिख चालू किया ये तो हर एक स्टेटमेंट के लिए उसका स्टेटमेंट बोलने की जरूरत नहीं या उसका आगे जाके कंटिन्यू नहीं होना सारी चीज जो है तो कर रहे हैं। तो ये आदि गुरु को तो भी सकता कह रहा कैसे हो सकता है जब गुरु साधु शास्त्र तीनों तो के विरुद्ध हो जा रहे हैं तो कैसे हो सकता है अच्छा आप कह रहे हैं की टाइम प्लेस सरकमस्टेंस कुछ भी अपने तो, तो, तो ये पूरा एक दूसरा दूसरा विषय आ गया कि टाइम प्लेस सरकमस्टेंस के अनुसार एडजस्टमेंट क्या कर सकते हैं और उसके हाँ मैं वही कह रहा हूँ तो वही वही कह रहा हूँ तो एडजस्टमेंट तो किया तो उसको टाइम प्लेस सरकम एडजस्टमेंट मान लो इसी तरह से फीमेल दीक्षा गुरु भी टाइम प्लेस सरकम एडजस्टमेंट मान लो और एडजस्टमेंट के ऊपर एडजस्टमेंट मान लो तो यहाँ पे पूरा जो देशकाल पात्र का विषय है वो मतलब ये सब कनेक्टेड है इसलिए यदि समझना है तो ये सब है देशकाल पात्र कैसे समझते हैं और एडजस्टमेंट विज्ञान को कैसे समझते हैं प्रिंसिपल क्या है डिटेल क्या है इसको कैसे समझते हैं और एडजस्टमेंट कब कर सकते हैं कब नहीं कर सकते ये सब पूरा विज्ञान आएगा फिर इसलिए मैंने कहा ना ये वस्तु ये विषय कोई छोटा नहीं है विशाल विषय। अरे, से तो सब गुरु है वो निश्चय सिद्ध नहीं होते हैं इसलिए इसमें ये भी बात आती है कि गुरु का वाक्य गलत भी हो सकता है वो गलत भी हो सकता है वो घंटा क्या बोलते हैं गुरु गल, गलत गुरु भी हो सकता है तो मान्य तो थोड़ी ना हो जाता है मान्य तो थोड़ी नीचे सिद्ध हो जाता है